बीटी हिंदी ऑडियो बुक किस्मत की खोज में अध्याय 3 जिज्ञासु जीवन की सच्ची पुकार वो नियति के छिपे अर्थ को सिखाता है कल्पना करें कि आपके जीवन का उद्देश्य केवल आपकी अपनी प्रसन्नता ही है तब यह जीवन एक कुर और निरर्थक वस्तु बनकर रह जाएगा आपको मानवता की प्रज्ञा को गले लगाना ही होगा आपकी बुद्धि और हृदय आपसे कहेंगे कि उस शक्ति की सहायता करना ही आपके जीवन का अर्थ है जिसने आपको इस संसार में भेजा है तब आपका जीवन एक आनंद बन जाएगा लियो टॉल्स्टॉय मैं उस रात की थोड़ी सी नींद नींद के दौरान भी करवटें बदलता रहा और ऐसे विचित्र सपने देखे जो पूरे जीवन में कभी नहीं देखे थे मैंने सपना देखा कि मैं सड़कों पर निर्वस्त्र दौड़ रहा था दौड़ जा रहा था मैंने एक और सपना देखा जिसमें मैं एक कार में बंद और कार एक पुल पर तेजी से भागते हुए समुद्र में जा गिरी एक और सपने में मैंने उड़ने की योग्यता पा ली थी इन सपनों का मेरे मानसिक अवस्था से कोई न कोई संबंध अवश्य था मैंने कहीं पढ़ा था सपने आत्मा की भाषा होते हैं सड़कों पर स्वयं को नग्न भक्त देखने का अर्थ शायद यही था कि मैं और अधिक संवेदनशील होना चाहता था और अपने आप को उस सार्वजनिक मुखौटे से दूर कर देना चाहता था जिसे मैं आजीवन दूसरों के तरह दिखने हो उनके लायक बनने बने रहने के लिए लग लगातार आया था यह सपना काफी हद तक प्रामाणिक लगा कर प्रामाणिक लगा पर इसके साथ ही मुक्त रूप से सामने आने का भय भी प्रकट हो रहा था बंद कार में डूबने के भय का संबंध शायद उन सभी भयों वह आशंकाओं से था जो कल रात झूलियन से मिलने के बाद सिर उठाने लगी थी मुझे उनकी कही कुछ बातों पर संदेह हो रहा था क्या मैं वास्तव में अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता था क्या मेरे आंतरिक ज्ञान तथा अपने आप को पा लेने से ही मेरी नियति सामने आ जाएगी क्या यह सच था कि अधिकतर लोग अपने आप को अपने जीवन के साधारण स्तर तक सीमित रख देते हैं और उस चमचमाते अस्तित्व से अछूते रह रह जाते हैं जो उनके लिए बना था और जूलियन की सात चरणों वाली आत्मा जागरण की प्रक्रियाओं का क्या मैं जूलियन पर भरोसा करता था और उनकी बौद्धिक क्षमता किसी भी चुनौती से परे थी पर उन्होंने मेरे साथ जो भी बांटा वह अपने आप में किसी रहस्य से कम न था और वो उड़ान भरने वाला सपना मेरे भीतर से कोई कह रहा था कि उसका मेरे अंतरात्मा से कोई संबंध अवश्य था संभवत मैं अपनी असीम संभावनाओं तक जाना चाहता था मुझे दो दिन पूर्व ही मोटल के कमरे में सुने गए शब्द याद आ रहे आगे जीवन एक खजाना है और तुम अपने बारे में जितना जानते हो उससे कहीं अधिक हो सुबह के उस हल्के अंधकार में अपने सपनों के बारे में सोचते हुए मैं इस बारे में कहीं अधिक निश्चिंत होने लगा था कि अगर जूलियन मेरे लाइफ कोच होंगे तो वाकई मेरे जीवन को उड़ान भरने में देर नहीं लगेगी हमारे बुटीक होटल पोर्टफोलियो में क्यूब होटल मेरी प्रिय संपत्तियों में से था यह बहुत ही स्टाइलिश होने के कारण फैशन प्रीमियम वो जेड जेड हस्तियों में लोकप्रिय था मैं बड़ी कठिनाई से 4:30 बजे उठा जूलियन के साथ होने वाली भेंट के लिए देर से नहीं ज, देर से नहीं जाना चाहता था मैं जानता था कि वे समय के पाबंद थे और उन्हें वादा निभाना भी आता था मेरे डैड ने मुझे बताया था अपनी कार चलाकर होटल क्यू तुमचा तो वहां नाजुक सी आलीशान कार पार्क भी देखी ये तो कोलेस फरारी थी बिल्कुल जगमगाती लाल फरारी मैं उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था उसे देखते ही मेरे बचपन की वे यादें उमड़ आई जब मैं डैड के साथ जुनेर के विशाल बंगले की ओर विशेष रूप से इसे देखने जाया करता था मैं अपने डैड को वाकई बहुत याद करता हूं वे एक महान व्यक्ति थे वो इस संसार से गए कई बरस हो गए पर जब भी उन्हें याद करता हूं तो मन उदास हो जाता है वो आता है मुझे रोज उनकी याद आती है मैं अपने बच्चों को भी बहुत याद करता हूं बेशक उनसे एक सप्ताह बाद मिलने जाता हूं पर वे मेरे दिल का टुकड़ा है और पास वे हमेशा मेरे साथ रह पाते हैं हां जैसा कि मैंने कहा कि फेरारी को देखते ही मन में बहुत सी यादें उमड़ आई पर वे सब सुखद ही थी जैसे ही मैंने अपनी कार फेरारी के पीछे पार्क की तो नया बेलमैन जैक झट से मेरा अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ आगे आया गुड मॉर्निंग सैंडर्सन क्यों मैं आपका स्वागत है वो हंसकर बोला बस आपको यहां देखकर अच्छा लगा जय मुझे भी खुशी हुई मैंने भी पूरे दिल से जवाब दिया मैंने कार की और संगीत किया यह किसकी जान है पक्का नहीं कह सकता मुझे तो इतना पता है कि पिछले सप्ताह से हमारे होटल में एक लामा ठहरे हुए हैं सभी उनके बारे में ही बात कर रहे हैं वे आज सुबह 4 बजे इसे चलाकर लाए थे मेरी पारी उसी समय आरंभ हुई थी यह बंदा वाकई फरारी चलाना जानता है आप देखते तो यकीन कर लेते बंदा जबरदस्त है और अगर आप पूरा न माने तो बताना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे 20 की टिप भी दी महान जूनियर महान जूलियन मेंटल हमेशा आश्चर्य से भरपूर मैं जानता था कि वे वे अभी कुछ चल अचल संपत्तियों के स्वामी थे और समाचार पत्र के आलेखों ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी उससे लिख उसमें लिखा था कि वे अपने पुराने जीवन शैली को फिर से पाना नहीं चाहते थे पर मैं जानता था कि जूलियन को अब भी जीवन के सभी पहलुओं सेट लगा हुआ था उन्हें अपने जीवन की विलासिताओं और बेहतर पाने की रुचि के लिए कोई अपराध बोध नहीं था अंतर केवल इतना था कि जब वे वस्तुएं उनके जीवन की प्राथमिकता सूची में ऊपर नहीं रहे रहे थे वे इन सभी सुविधाओं विलासिताओं का आनंद तो लेते थे परंतु उन्हें इनकी कोई आवश्यकता ना थी मुझे कुछ पता नहीं था कि जूलियन को हरारी कहां से मिली या उन्हें होटल क्यू में ठहरने का पैसा कहां से मिला मैं तो हाल ही में यह विश्वास करने लगा था कि ब्रह्मांड में सब कुछ अपने ठिकाने पर सही तरह से घट रहा था मैंने जैक से हाथ मिलाया और लॉबी में कदम रखा सामने ही एक अलवी सुंदरी मारिया दिखाई दी उसने मेरा स्वागत किया मिस्टर सेंटर्सन सुप्रभात मिस्टर जूलियन सैंटल अपने कमरे में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं मारिया वे किस कक्ष में हैं हमने उन्हें लोटस लॉक्ड दिया है वो तो इस होटल के सबसे দামिक कमरों में से है मैंने हैरानी से कहा वे यहां आए और एक कमरा मांग उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम उन्हें कौन सा कमरा दें उन्हें जो भी मिलेगा वे उसी में आरामदेह रहेंगे वे बहुत ही विनम्र और दोस्ताना तरीके से पेश आए हमने उन्हें होटल में अपना सबसे प्रिय कमरा दे दिया भले ही यह बहुत बड़ा नहीं पर मेरे अनुसार इसकी ऊर्जा सबसे बेहतरीन है मैंने अपनी गर्दन हिलाकर मुस्कान दी जब मैं जूलियन के तल पर पहुंचा और उनके कमरे की ओर जाने लगा तो कहीं से संगीत के स्वर सुनाई देने लगे यह इतना तेज नहीं था कि हमारे सोए हुए मेहमानों की नींद में खलल आता पर इसे सुना जा सक, सुना जा सकता था जब मैं अपनी मंजिल के पास पहुंचा तो पाया कि वह रॉकस्टार दीवाने और कोई नहीं बल्कि हमारे महान जूलियन ही थे क्योंकि मैंने द्वार खटखटाया वो खुल गया कैसा विचित्र दृश्य था जूलियन अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए खड़े थे और उन्होंने सफेद बॉक्सर शर्ट्स के सिवा कुछ नहीं पहना हुआ था उनका सुडौल शरीर धूप में तपा दिख रहा था और उनकी गठठी मांसपेशियों को समड़ी में उभरा उभरा व देखा जा सकता था मैंने आज तब किसी को इतनी अच्छी शारीरिक अवस्था में नहीं देखा था और वो भी किसी ऐसे इंसान को जो कि मेरे पिता की आयु का आयु का हो आयु का हो सकता था और जीवित था जुगेंद्र के बाल बड़ी आधा से पीछे की ओर सवले हुए थे और वे शांतिपूर्ण परंतु ऊर्जा से लबालब दिख रहे थे उन्होंने हाथ में संतरे के रस का गिलास हां मामला गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं थोड़ा संगीत सुन रहा था यह डेव मैथ्यू है और मैं ग्रेव डिगर गाना सुन रहा था मुझे यह बहुत भाता है मेरे लिए यह यह भी संदेश देता है कि जब भी जीवन को भरपूर तरीके से जीने का अवसर आए तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए क्षण भर को भरपूर जीना यहां तक कि उन्हें भी जो पूरी तरह से आदर्श क्षण न हो क्योंकि यह जीवन बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा इससे पहले कि हम जान सके हम धरती के तले होंगे और उन सभी आनंदों से हमेशा के लिए वंचित कर दिए जाएंगे जिन्हें हम आज तक उपेक्षित करते आए थे जैसे अपने चेहरे पर वर्षा की बरसती बूंदों को अनुभव करना अपने बच्चों को खेल खिलाते या सूरज को उगते देखना ये बस बीते कल की बातें हो जाएंगी डर मैं तुम्हें कुछ बताना चाह चाहूंगा आमतौर पर हम अपने जीवन के 20 30 20 30 या 40 वर्षों के दौरान जिन बातों को महत्व देते हैं उन्हीं ही अपने जीवन के अंत तक आते-आते बहुत कम महत्व देने लगते हैं और हमने और हम में से तकरीबन लोग जिन बातों को सबसे कम महत्व दे रहे हैं उनमें गहन मानवीय संबंधो दयालुता पूर्ण कार्य अच्छी शारीरिक अवस्था कार्य की गुणवत्ता एक विरासत छोड़ने और प्रतिदिन अपने पर काम करने जैसी बातों को शामिल कर सकते हैं ताकि हमारे भीतर जो भी श्रेष्ठ है वो सामने आ सके इन सभी बातों का जीवन के अंत में सर्वाधिक महत्व होना चाहिए जब हम मृत्युशय्या पर होते हैं तो हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारे पास बैंक के खातों में अधिक धन होता या हमारे घर के बाहर और बड़ी कार खड़ी होती जब हम आखिरी सांसे गिन रहे होते हैं तो उस समय हमारी यही इच्छा होती है कि काश हम एक सांसे प्रामाणिक व स्नेपपूर्ण जीवन जी पाते बिल्कुल सच कहा फिर भी हम अपने जीवन का अधिकतर भाग नाम और शोहरत पाने के लिए काट देते हैं सही काम हम एस इसलिए करते हैं क्योंकि आसपास के लोगों ने सिखाया है कि हमारे लिए यही सबसे अधिक महत्व रखता है और हमारे पास एक चुनाव होता है हम भीड़ के मूल्यों को अपना सकते हैं या अपने उन सत्यों पर अकेले चल सकते हैं जिन्हें हम सत्य को उचित मानते हैं ऐसा बनाने में कोई बुराई नहीं है यह एक अद्भुत चीज है और इसे सही तरीके से प्रयोग में लाया जाए तो यह प्रसन्नता वह मानव कल्याण का श्रेष्ठ साधन बन सकता है पैसा कमाना अच्छी बात है और अगर आप एक सुखद जीवन जीने की इच्छा रखते हैं तो यह आपकी प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए बस ध्यान यही देना है कि यह मेरी सबसे उच्च प्राथमिकता न हो सही कहा इसे उस शक्ति से भी ऊपर रखने की भूल मत करना जिसने तुम्हें इस धरती पर भेजा है ताकि तुम अपने परिवार को स्नेह देश देते हुए इस ग्रह पर कुछ अलग करते हुए अपने महान अस्तित्व को पा सको याद रखो कि संपदा के संपदा के कुछ अलग संपदा के भी अनेक रूप होते हैं और आर्थिक संपदा को उसका एक भाग माना जा सकता है जिसके पास इससे ही संबंध वो इससे ही समुदाय हो मेरे अनुसार तो वही सबसे धनी माना जाना चाहिए जो व्यक्ति सारे जीवन से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हो और हर सुबह शांतिपूर्ण अस्तित्व और जागरण के साथ उठता हो उसने भी अपने लिए एक प्रकार की संपदा एकत्र की है भीड़ जिसे हम समाज भी कहते हैं इसने हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा वित्तीय संपदा के पीछे जाना चाहिए एक झूठ और कृपया धन के बारे में इस अनिवार्य तथ्य को कभी मत भूलना धन एक उपा उपत उद्ोत्पाद है यह किसका उद्ोत्पाद है दूसरों के जीवन को मान देना वो उनके लिए कुछ कल्याणकारी करने का उद्ोत्पाद है जो भी करो उसे पूरी महानता से करने के लिए केंद्रित रहो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भी कर, कर सको उसके लिए स्वयं को समर्पित कर दो अपने व्यक्तित्व व्यवसाय जीवन के हर पहलू में सही मायनों में सच्चे रहो और मैं यह मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि पैसा पैसा तुम्हारे पीछे आएगा देखो दार जब तुम दूसरों को उनका मनसाहा पाने के लिए सहायक होते हो तो धन स्वयं तुम्हारे पीछे आता है जब तुम दूसरों के जीवन को सुदृढ़ बनाने बनाते हो तो बदले में ब्रह्मांड तुम्हें धन प्रदान करता है तुम जो बोते हो वही काटते हो ओ जूलियन आपके लबादे कहां हैं मैं जानता हूं कि कल रात आपने कहा था कि हमें अपने बीच की औपचारिकता को समाप्त करना होगा यह करना होगा पर यह पर यह कुछ ज्यादा नहीं हो गया खैर बॉक्सस अच्छे लग रहे हैं मैंने दबी हंसी के साथ कहा मैं जानता था कि जूलिया ने हास्य प्रिय व्यक्ति थे और उनसे इस, इस स्तर पर आज आकर बात की जा सकती थी डर मेरे अलावा दे ड्रेकलिन होने गए तुम्हारे स्टाफ से मैं प्रभावित हूं उन्होंने कहा कि वे कुछ ही घंटों में चौकों को तैयार करवा देंगे तभी तभी तो इस समय मैं आराम से अपने बॉक्सेस में बैठा हूं बस संगीत का आनंद ले रहा हूं संगीत के साथ मेरी आत्मा नाच उठती है वो मेरे जीवन में इतना मायने रखता है इसे सुनकर मैं बहुत बेहतर महसूस करता हूं मैं संगीत के बिना अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकता एक ऐसा लामा एक ऐसा लामा जिसे देव मैथ्यू पसंद है जो चिक होटल और पोस्ट अच्छी चीजों को पसंद करता है वाकई यकीन करना मुश्किल है जूलियन ने अपने जूस का गिलास पिया और फिर सीडी प्लेयर बंद कर दिया उन्होंने मुझे शर्मिंदगी के साथ देखते हुए कहा उम्मीद करता हूं कि मैंने तुम्हें बॉक्सेस में भेज करके लजाया नहीं है दरअसल मैं अपनी पोशाक की कतई परवाह नहीं करता आज सुबह कितना मजा आ रहा था भारत में शिवाना के संतों से मैंने जो कुछ भी सीखा यह उनमें से बहुत ही अद्भुत चीज है जिसे हम जीवन के प्रति कामना कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कुछ करना चाहिए जिसके करना चाहिए जिससे उसके जीवन के प्रति कामना विकसित हो सके हम सबको जीवन के उन छोटे व सादे आनंदों के साथ समय निकालना चाहिए जिन्हें हम बचपन में बहुत पसंद करते थे जैसे मुझे पानी के पार कंकड़ उछालना या कड़कड़ाती सर्दी के दौरान बर्फ के पुतले बनाना बहुत भाता था या फिर संगीत की धुन पर मदमस्त होकर ऐसे नाचना मानो आप अकेले हो और आपको कोई न देख रहा आजकल मैं अपने वर्तमान में ही इतना मग्न रहने लगा हूं कि उन सामाजिक औपचारिकताओं का ध्यान ही नहीं नेता पा, रख पाता जिनके लिए एक वकील के रूप में बहुत चिंतित रहा करता था अब उनमें से कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती वर्तमान में पूरी तरह पूरी तरह से मग्न रह, रहना बस जीवन इसी का नाम हो गया है मेरे लिए भरपूर रूप से वर्तमान में रहने के सिवा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं रहा मेरे दोस्त जीवन को वर्तमान में ही जिया जाता है जैसा कि मैंने पहले भी कहा अतीत एक कब्र है जीवन जीने के लिए बना है हम में से बुद्धिमान इस तथ्य को समझता है जैसा कि महान लेखक वह दार्शनिक पालो कोएलो ने अपनी सुंदर पुस्तक अल्केमिस्ट में कहा है लिखा है मैं केवल वर्तमान में रुचि रखता हूं अगर तुम केवल वर्तमान पर केंद्रित रह सकते हो तो तु, तो तुम एक प्रसन्न व्यक्ति बन जाओगे तुम पाओगे कि रेगिस्तान में भी जीवन है आसमान में सितारे हैं और कबीले वाले आपस में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वे मानव जाति के अंश हैं तब जीवन तुम्हारे लिए एक उत्सव होगा एक महत्व एक महोत्सव क्योंकि जीवन वही वर्तमान क्षण है जिसमें हम अभी जी रहे हैं जूलियन क्या मुझे इन सभी बातों को कहीं लिख लेना चाहिए नहीं अभी तो नहीं वैसे आत्म अन्वेषण की प्रक्रिया में डायरी लेखन बहुत महत्व रखता है मैं हिमालय में जिन संतों से मिला उन्होंने मुझे सिखाया था कि प्रतिदिन डायरी लेखन कितना मूल्यवान हो सकता है इस अनुशासन ने मेरा जीवन ही बदल दिया डर जिस तरह तुम किसी दूसरे आदमी से गहरी बातचीत के बाद उसे जान पाते हो उसी तरह अपने आप को जानने के लिए भी यही प्रक्रिया काम आती है मैंने पाया है कि मैं क्या चाहता था और ऐसा क्या था जो मुझे मेरे जीवन के महानतम शिखरों तक जाने से रोक रहा था मैंने अपनी डायरी में सीखे गए सारे सबकों को उतारा बाधा देने वाली भावनाओं को दर्ज किया और अपने उस दर्शन को लिपिबद्ध किया जिसके अनुसार मैं अपना जीवन जीना चाहता था परंतु डायरी लेखन भावनात्मक सुद्धि और आरोग्य के लिए कारगर हो सकती है यह गतिविधि मस्तिष्क केंद्रित भी है और सब और अभी तो मैं यही चाहता हूं कि तुम अपना सारा ध्यान मस्तिष्क से हटाकर हृदय पर केंद्रित कर दो मैं तुम्हें तुम्हारी बुद्धि मता के माध्यम से भावनाओं को मार्गदर्शन देना चाहता हूं तुमने अपना सारा जीवन मस्तिष्क के साथ बिताया है और आज इसी कारण से तुम यहां आ पहुंचे हो मैं आज भी दयनीय दशा में हूं मैंने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया मेरे दोस्त हो सकता है कि कोई एक या दो तत्व अपने स्थान पर न हो तुम्हें अपना दिल खोलकर आगे चलना होगा अपने मस्तिष्क की बजाय हृदय की बात सुननी होगी क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि तुम डूबते सूर्य के आगे बैठे हो और उसकी सुंदरता पर ध्यान देने की बजाय अपने काम अपनी दिनचर्या या किसी दूसरी समस्याओं में खोए हुए हो हां कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम हमेशा अपने मस्तिष्क के बस में रहते हो यह मस्तिष्क एक अच्छा नौकर है परंतु अत्याचारी मालिक भी हो सकता है यह एक अद्भुत साधन है पर इसे नियोजन विचार तथा पिछली भूलों से सबक लेने के लिए ही प्रयोग में लाया जाना चाहिए ताकि वे दोबारा दोहराई न जा सके दोहराई न जाए यह तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने और जीवन की शिक्षाओं से सबक पाने में सहायक होगा परंतु जैसा कि अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है तुम्हारे ऊपर मस्तिष्क का कंजा नहीं होना चाहिए जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली रात बताया तुम्हें अपने दिल में रहते हुए दिमाग से काम लेना है और इस और इसे ही संतुलन के साथ जीना कहते हैं तुम्हारा दिल और दिमाग की यह संतुलित साझेदारी बहुत मायने रखती है हृदय तुम्हें उगते सूर्य से जुड़ेस उपहारों की ओर ले जाना चाहता है वह जानता है कि वर्तमान क्षण में जो जी लिया वही जीवन है जूलियन कुछ क्षण के लिए मौन में चले गए लोटस सॉफ्ट लोटस लॉक्ड से सारा शहर दिख रहा था ट्रैवल एवं लेजर पत्रिका के अनुसार यह कमरा दुनिया के बेहतरीन होटल कक्षों में से था मुझे अचानक फरारी का ध्यान आया तो मैंने पूछा यह फरारी कहां से आई मैंने सुना कि आप इसे आज सुबह ही यहां लाए तो क्या आपने कल रात नींद नहीं ली नहीं मैंने पूरी नींद ली शरीर के लिए अच्छा विश्राम बहुत आवश्यक होता है मैं अधिकतर लोगों की तरह बहुत ज्यादा नींद नहीं लेता जीवन बहुत छोटा है और मेरे पास व्यर्थ करने के लिए समय नहीं है कौन जाने मैं कल ही इस दुनिया में न रहूं तो मैं अपने हर दिन को भरपूर जीता हूं जीवन में इतना आनंद भरा है कि इससे दूर रहा ही नहीं जा सकता मुझे एक काम पूरा करना है एक विरासत छोड़नी है मुझे कुछ अद्भुत उपहार दिए गए थे और मुझे एक अभियान को पूरा करना है एक ऐसा अभियान जो बहुत लोगों को उनके जीवन के समृद्ध जीवन के समृद्ध पक्ष की ओर ले जाएगा जब आप स्वयं को जीवन में किसी बड़े उद्देश्य या लक्ष्य से जोड़ जोड़ लेते हैं तो आपके जीवन में निरंतर ऊर्जा और जुनून का प्रवाह होने लगेगा अपने जीवन में जुनून का वह असाधारण स्तर पाने का रहस्य यही है कि आप अपने विशालतम उद्देश्य को तलाशें एक बार जब आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा तो जीवन में उत्साह का अभाव नहीं रहेगा और जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति उत्साह जितना अधिक होगा नींद के लिए लगाव आवश्यकता उतने ही घटते जाएंगे अधिकतर लोग नींद को नशे की तरह उपयोग में लाते हैं वे अपना समय काटने और अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए नींद का सहारा लेते हैं जब लोग अपने बेहतर भ्या, लक्ष्यों व अपनी उच्चतम क्षमताओं से प्रतिकूल जीवन जीने लगते हैं तो उनके भीतर दर्द का एक सोता उमड़ने लगता है अधिकतर लोगों को इस बारे में पता ही नहीं होता यह सब अवचेतन स्तर पर घटता है परंतु इसका अर्थ यही नहीं है कि नहीं कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता यह क्षण प्रति क्षण उन्हें हर तल हर चुनाव पर प्रताड़ित वो पीड़ित कर रहा होता है हम में से बहुत से लोग तो उस पीड़ा से बचाव के लिए ही नींद का आश्रय लेते हैं जूलियन यह तो बहुत ही रोचक नजरिया है मैंने आज तक इस बारे में इस बारे में ऐसे कभी विचार नहीं किया था मैंने हमेशा से ही पीड़ा को प्रत्यक्ष जाना था मैंने हामी भरी जूलिए ने गर्दन हिलाते हुए बात को आगे बढ़ाया पर जरा उन लोगों को देखो जिन्होंने एक उद्देश्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन महात्मा गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर मदर टेरेसा वो नेल् नेल्सन मंडेला उन्होंने स्वयं को एक ऐसे अभियान से जोड़ा जिसके लिए वे अपना जीवन समर्पित करने को प्रस्तुत थे उन्होंने इन अभियानों के साथ हार्दिक लगाव रखा जो भी वे करते वो भावनात्मक रूप से अनुप्राणित अनुप्राणित हो जाता और जब आप किसी काम के साथ केवल बौद्धिक श्रम करने के बजाय उसके साथ भावनात्मक संपर्क स्थापित कर लेते हैं तो उत्साह प्रभावित होता है तथा ऊर्जा का विस्फोट होने लगता है मेरे दोस्त तुम्हें अपने जीवन के इस मोड़ पर इसी बारे में सोचना होगा अपने दिमाग के साथ नहीं बल्कि दिल दिल से किसी एक अभियान के साथ जुड़ो और फिर अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि तुम्हारा जीवन तेजी से उड़ान भरने के लिए प्रस्तुत होगा क्या मुझे अपने जीवन के इस उद्देश्य को पाने के लिए अपने काम और नौकरी को छोड़ना होगा आपने जिन लोगों का नाम लिया वे स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे जूलियन आप बुरा मत मानना पर यह सब तो मेरे बस के बाहर है डार्क सही कहा वैसा तुम जहां हो जो भी कर रहे हो उसके साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हो किसी को भी अपने लिए कोई दिलली कोई दिली, दिली लगाव रखने वाला काम खोज खोजने के लिए अपनी नौकरी छोड़ने या व्यवसाय बदलने की आवश्यकता नहीं है प्राय केवल उन्हें अपने आसपास के माहौल को नए नजरिए से देखने की आवश्यकता होती है जैसे कि तुम होटलों के मालिक होने के नाते बहुत ऐसे लोगों के जीवन में भारी बदलाव ला सकते हो ला सकते हो अब यह तुम्हें उत्साहित करने के लिए पर्याप्त होगा क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बिल्कुल तुम्हारे लिए जितने भी लोग काम करते हैं वे अपने घर के बजाय तुम्हारे यहां कहीं अधिक समय बिताते हैं मैं हर सुबह अपने परिवारों को छोड़कर तुम्हारे पास आते हैं ताकि तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद कर सके कल्पना करें वे अपने जीवन से जीवन के सबसे बेहतरीन दिनों के उस घंटे तुम्हारे नाम कर देते हैं तो इस उपहार के बदले अगर तुम अपने प्रयासों से उनके लिए ऐसा माहौल बनाया जिसने जिसमें वे सुरक्षित अनुभव करते हुए काम कर सके तो तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया कल्पना करो कि अगर तुम्हारे कर्मचारियों के लिए यह कार्य आनंद पाने का एक स्त्रोत हो वे यहां कुछ सीख सकें वृद्धि कर सकें और उनके नैसर्गिक प्रतिभा खोलकर सामने आ सकें अगर तुम अपनी प्राथमिकता बना लो कि उनके काम को आनंददायक बनाओगे और एक ऐसी संस्कृति विकसित करोगे जहां अच्छे मूल्यों का विकास होता है होता हूं हो। तुम करना चाहो तो अपने हर होटल में ऐसे ही संस्कृति विकसित कर सकते हो बस थोड़े समय प्रयास और खोज की प्रवृत्ति की आवश्यकता होगी मैं हाल हाल ही में लंदन में था और एन सरेजर जर्स एन सरेजर सेंट मार्टिन लेन में ठहरा था वो होटल एक ऐसे स्थान का आदर्श उदाहरण है जहां लोग बहुत ही आनंद से आलवेशन करते हुए अपने काम से लगाव रखते हुए कार्यरत हैं मैं और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा कि उनका यह जुनून किसी छूट के रोग की तरह था जो मुझ तक भी आ पहुंचा मैं वहां जितना भी समय रहा मुझे बहुत अच्छा लगा याद रखो लोग उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जिन्हें अपने पैसे से लगाव होता है हां यह आपने सही कहा जरा कल्पना करो कि तुम इस बात से कितना उत्साहित होगे कि तुम लोगों के काम करने के लिए एक विशेष वातावरण तैयार करने पर काम पर काम कर रहे हो यदि इसी सोच में कुछ बदलाव लाते हुए अपने कर्मचारियों के लिए कुछ काम कर सके तो तुम अपने द्वारा अपने द्वार पर आने वाले हर ग्राहक के बारे में भी कुछ करने का विचार बनाकर अपने लिए उत्साह व भावनात्मक ऊर्जा पा सकते हो तुम अपने अपने दल के प्रयासों के बल पर सुंदर स्मृतियां रच सकते हो तुम उनके चेहरों पर हंसी लाकर उन्हें बेहतर अनुभव करवा सकते हो उनमें से अनेक लोग अवकाश मांगने पर हैं और तुम अपने बर्ताव से उनके आनंद को दुगना कर सकते हो कल्पना करो कि तुम हर सुबह उठकर यह संकल्प लेते हो कि अपने ग्राहकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव तैयार करोगे क्या इससे तुम्हें उत्साहित होने का अवसर नहीं मिलेगा बिल्कुल मैं तो इस अवसर के बारे में सोचकर ही कितना उत्साहित और प्रेरित अनुभव कर रहा हूं और जब मैं ऐसी प्रतिबद्धताओं के साथ और गहराई में उतरूंगा तो मेरे उत्साह के स्तर में और भी वृद्धि होगी जब मैं जान गया कि आप हम लोगों की तुलना में कम नींद क्यों लेते हैं आप एक विशेष उद्देश्य से जुटे हैं उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और यह स्पष्ट है कि आपका उद्देश्य आपको ऊर्जावानित करने की क्षमता रखता है हां डार इससे मुझे बहुत आशा और ऊर्जा प्राप्त होती है एक ऐसा उद्देश्य जो भले ही तुम्हें काम देने वाले ग्राहकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव देने से जुड़ा हो या कुछ ऐसा जिनमें संसार का कल्याण छिपा हो वो असीमित ऊर्जा का स्रोत हो सकता है यह बात याद रखने योग्य है कि जब तुम अपने आप को किसी महान और बेहतर उद्देश्य के साथ जोड़ते हो तो तुम्हें अपने भीतर अपने भीतर से यह सुखद एहसास होने लग, लगता है कि तुम किसी महान काम के लिए सार्थक जीवन व्यतीत कर, कर रहे हो तुम्हारा हृदय मुक्त होने होने लगता है वो इस तरह उन्मुक्त हो सकता है कि उन्मुक्त हो सकता है हो उठता है जितना पहले कविना था मेरे दोस्त बुद्धि नियोजन और मनन आदि के लिए अच्छी होने के बावजूद सीमित होती है अक्सर लोगों के दिमाग में जो बातचीत चलती है वो उन्हें यही कहती है, रहती है कि उन्हें कोई काम क्यों नहीं करना चाहिए और साथ ही असफलता से जुड़ी जुड़े परिणाम भी गिनाती रहती है प्रायः मस्तिष्क हमें नीचा दिखाता रहता है हृदय और भाव मुक्तिदाता है वे हमें आगे बढ़ने और महानता तक जाने में सहायक होते हैं वे उत्साह और जुनून रखते हैं और हमारे भीतर के उस महान अस्तित्व को बाहर आकर अपना प्रदर्शन करने का निमंत्रण देते हैं निश्चित रूप से आपकी बातें बहुत ही मूल्यवान है मेरा मानना है कि अपने उद्देश्य की तलाश भी लोगों को उनके कठिन समय से बाहर लाने में सहायक हो सकती है बहुत अच्छा कहा सर, कहा डार तुम तो एक अद्भुत छात्र हो मेरे कब के छात्रों में मेरे अब के छात्रों में सबसे बेहतर वे आगे बढ़े और वहां एक सादे गुलदान में रखे गुलाब के फूल की गंध ले, लेने लगे लियोनार्डो द बिन्ची ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा था अपनी दिशा एक सितारे की ओर तय करो और तुम तूफानों का रुख बदल सकते हो जब तुम जीवन में एक बार अपने प्रमुख उद्देश्य को पा लेते हो तो यह प्रधान मिशन तुम्हारे लिए नॉर्थ स्टार की तरह काम करेगा अच्छे वो पूरे समय में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा जूलियन एक पल को थमे और अपने सुगढ़ तांबे हाथों को बालों में फिराते बालों में फिराया क्षमा करना तुमने तो केवल यह पूछा था कि मैं कम नींद क्यों लेता हूं परंतु मैंने उत्तर तो थोड़ा घुमा उत्तर को थोड़ा घुमा फिराकर प्रस्तुत किया मैं जानता हूं तुम्हें एहसास है कि मैंने अभी-अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी बांटा वो तुम्हारे बेहतर जीवन के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैं मह, महत्व रखता है अपने उद्देश्य वो कार्य को जानो और पूरे गर्व और स्नेह के साथ अपना काम करो प्रेम किसी भी भले काम के लिए प्रेरक का, प्रेर काम प्रेरक काम प्रिरक का काम करता है श्रेष्ठता के प्रति समर्पण के साथ इसे करो यह संसार अल्पकाल अकल्पनीय अकल्पनीय रूपों से तुम्हें पुरस्कार देगा गर्व स्नेह तथा श्रेष्ठता के प्रति समर्पण इन शब्दों के लिए लगाव पैदा करो एक खूबसूरत जीवन की रचना के लिए सकारात्मक गर्व को एक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है तुम जानते हो महात्मा गांधी ने एक बार कहा था भले ही तुम कितना भी अमहत्त्वपूर्ण कार्य क्यों न कर रहे हो उसे उसी तरफ पूरे ध्यान वो मनयोग से करो जिस तरह तुम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य को कर कार्य को करते क्योंकि उन्हें छोटी-छोटी बातों से ही तुम्हें परखा जाएगा डर यहां भी एक कर्म है जब तुम अपने लिए जाने वा, वाले अपने किए जाने वाले हर कार्य में श्रेष्ठता के प्रति समर्पित रहते हो काम के समय एक नेता की भूमिका से लेकर व्यक्तिगत जीवन में पिता की भूमिका तक तो तुम अपने लिए एक प्रकार के सकारात्मक गर्व का अनुभव करने लगते हो इससे स्वाभिमान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और ऊर्जा वो जुनून उत्पन्न होते हैं यही वो जीवन के प्रति कामना है जिसके आने के बाद तुम अपने आप अपने आप के लिए अच्छा और बेहतर महसूस करने लगते हो जो लोग अपने बारे में अच्छा महसूस करते हुए बहुत अच्छे काम कर पाते हैं और उन्हें अपने श्रेष्ठता के स्तरों को बढ़ाने में देरी नहीं लगती यह एक ऊपर की ओर ले जाने वाले वाला परтун है जो लोगों को आनंद सार्थकता और आंतरिक शांति के स्थल तक ले जाता है जूलियन यह सब सुनकर मुझे वाकई बहुत प्रेरणा मिल रही है मैंने खिड़की के पास रखे पतले से डिजाइनर सोफे पर बैठे बैठते हुए कहा अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हम में से प्रत्येक को किसी विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है और एक प्रामाणिक व विशुद्ध जीवन जीने के लिए उसकी तलाश करना अनिवार्य होगा मेरे दोस्त यह एक बड़ा सवाल है कोई भी इसका जवाब नहीं जानता क्या तुम्हें लगता है कि लोग जानते हैं कई लोग ऐसा जान जानने का दिखावा करते हैं उनकी पुस्तकें पढ़कर लगता है कि उन्होंने सारी सृष्टि के स्त्रोत के साथ कोई संपर्क साध लिया हो जब तक आप प्रबुद्ध नहीं होते आप उत्तर नहीं जान सकते तुम केवल इतना कर सकते हो कि यह जान लो कि तुम्हारे लिए सही तरह से काम करने वाला जीवन कैसा होना चाहिए मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि हम सबके जीवन में पहले से ही एक योजना नियत है उसे पहले से ही लिखित रूप दे दिया गया है चाहो तो इसे भाग्य भी कह सकते हो मेरा निजी रूप से निजी रूप से यह भी मानना है कि हम जो भी जीवन जीते हैं उसमें हमारे पास चुनावों का अभाव नहीं होता और हमारे चुनाव के कारण ही हमारी नियति रची जाती है मानो आकाश में बैठे उस बुद्धिमान वास्तुकार से वास्तुकार ने हमारे जीवन का rough खाका तो खींच दिया है परंतु उसे परंतु हमें उसे पूरी सुसवत्ता के साथ तैयार करना है हम कई रूपों में अपना वो जीवन पा सकते हैं जिसके लिए हमने सपना देखा था यह भी सत्य है कि एक मनुष्य होने के नाते हर चीज हर चीज पर हमारा वश नहीं होता वो नियति अपना कार्य करती है जीवन तो अपने अनुसार तय दिशा में ही चलता है परंतु जीवन हमें जो देता है उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं ये पूरी तरह से हमारे ही बस में होते हैं तो यही साझेदारी है अपनी ओर से बेहतर करो अपने जीवन के प्रत्येक आयाम में जितना बेहतर कर सको और बाकी सब जीवन के हाथों में छोड़ दो वकई यह अपने आप में एक बहुत ही महीन संतुलन होता है जिसे साधना आसान नहीं जिसे साथ जिसे साधना आसान नहीं है हम वास्तव में अपना भाग्य स्वयं रच सकते हैं जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके साथ बहुत बहुत अच्छी बातें घटती हैं और वे प्राय अच्छा समय बिताते हैं ऐसा नहीं कि पूरा जीवन पहले से तयशुदा ढांचे पर चलेगा और आपके कुछ भी करने से उस पर कोई असर नहीं होगा यह पूरी बकवास है और उन लोगों द्वारा फैलाई गई है जो अपने जीवन से जुड़े निजी उत्तरदायित्वों से मुंह चुराना चाहते हैं परंतु जब तक अपनी ओर से एक बार बेहतरीन प्रदर्शन दे दो तो उसके बाद बाकी सब छोड़ दो और यह विश्वास रखो कि जो भी सामने आएगा वो उस वृद्धि के लिए आवश्यक होगा जो आपके भीतर के उन्नत रूप से उनत्रूप को बाहर लाने में सहायक होगी जरिए यह वही उद्देश्य होगा जिसके बारे में आपने अभी बताया हां मेरे अनुसार तो अपने आप का स्पिरिट तो था वृद्धि ही जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर से विकसित होते हुए स्वयं को याद दिलाते रहना कि हम कितने अद्भुत जीव हैं जब हम इस धरती पर आए थे तो इसके सारे व्यर्थ और दुषित विचारों से परे इतना संपूर्ण कहें हमें उसी स्वरूप को याद रखना है ताकि हमें या, याद रह सके कि हमें इतनी सुंदर और अच्छी बातों के लिए धरती पर भेजा गया है ज़ुलियन में अब तक इस बारे में निश्चित नहीं हो सका कि क्या वास्तव में हम सबके पास एक विशेष उद्देश्य होता है मैं जान, जानता हूं कि यह सवाल बहुत पेचीदा और बड़ा है पर यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है क्या मेरे लिए कोई निश्चित कार्य चुना गया है क्या मुझे अपने लिए किसी खास स्त्री अपने जीवन साथी की तलाश करनी है क्या आप इन बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं सही कहा यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न है तुमने पूछकर अच्छा किया जूलियन प्रसन्न दिखाई दिए वे वेरी और आए और मुस्कुराते हुए मेरी पीठ थपथपा दी पहले तो मैं यह बता दूं कि कई प्रकार से तुम्हारे इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है उत्तर ही नहीं तुम एक ऐसी बात को समझने की चेष्टा कर रहे हो जिसे मानवीय स्तर पर सीमित बोध के द्वारा समझा ही नहीं जा सकता परंतु अगर तुम इस बारे में पूछ रहे हो तो वह इस बात का सूचक है कि तुम बहुत ही गहराई से विचार करते हुए अपने अपने लिए एक उपयुक्त जीवन दर्शन की तलाश में हो मेरा एक अंश यह है कहना है कहना चाहता है कि ये सब जीवन के रहस्य हैं पर एक अंश कहता है कि मैं तुम्हें अपनी अंतरात्मा से इनके बारे में उठ रह उत्तर दो और कृपया यह मत भूलना कि मैं भारत में जिन संतों से मिला था वे सभी प्रबुद्ध जन थे और उनके द्वारा तलाशें गए बहुत से सत्य ऐसे थे जिन्हें मनुष्य आज तक नहीं तलाश सके मैं तुम्हें जो भी बता रहा हूं वो बहुत ही विश्वसनीय स्त्रोत से सीखा गया है मैं मैं समझ गया मैं झट से मैंने झट से कहा मैं उन सभी रहस्यों को अति शीघ्र जान लेना चाहता था जो मेरी समझ को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे एक ऐसा रास्ता है जो हमेशा कारगर होता है हमारे बेहतर जीवन के लिए बहुत से संभावित पथ लिखे गए हैं परमानंद तक जाने के लिए अनेक प्रवेश द्वार हैं जिस जिस तरह तुम काम से लौटते समय किसी भी मार्ग से घर जा सकते हो उसी तरह तुम अपने उस विशाल भिश, स्तरीय जीवन तक भी जा सकते हो जिसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया है और वहां पहुंचना उस ऐसा नहीं होगा मानो तुम अपने घर लौट गए हो बहुत से काम ऐसे हैं ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जा सकते हैं ठीक इसी तरह तुम्हें बहुत से साथी मिलेंगे जो अलग-अलग सबक देंगे पर वे सभी तुम्हें जागृत करने और तुम्हारे बेहतर अस्तित्व को बाहर लाने में अपनी ओर से सहायक होंगे अपनी उच्चतर अस्तित्व तथा विशाल जीवन को सामने लाना ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता स्नेह व भयहीनता के उस घर में लौटना होगा जो तुम्हारे अस्तित्व का प्रमुख कारण है अब यह तुम तुम पर निर्भर करता है कि उस यथार्थ जीवन को पाने के लिए तुम किस मार्ग का चुनाव करना चाहोगे कोई भी मार्ग किसी दूसरे से बेहतर नहीं होता वे केवल अलग दिखाई देते हो सकता है कि कोई मार्ग किसी दूसरे मार्ग से लंबा हो या उस मार्ग में कुछ उबड़ खाबड़ पगंडियों को पार करना पड़े हो सकता है कि कोई मार्ग बहुत ही तेजी से वहां पहुंचा दे मार्ग भी सहज और सुंदर हो यह सब तुम पर यह सब तुम पर ही निर्भर करता है उन दिनों उन दिनों में तुम जो भी निर्णय लोगे यह सब उन्हीं पर निर्भर होगा मेरे दोस्त तुम्हारे जीवन के लिए जो कहानी लिखी गई है तुम भी उसका सहलेखन करते हो अच्छा अच्छा जूलियन अब मैं पूछना चाहता हूं कोई व्यक्ति अपने लिए बने उन एक्सप्रेस मार्गों तक कैसे जा सकता है जैसे कैसे जा सकता है जबकि आपने कहा कि सबसे सबके जीवन के लिए एक रफ खाका पहले से ही तैयार कर दिया गया है अच्छा करो और अच्छे बनो हमारा यह संसार अनेक ऐसे प्राकृतिक नियमों से संचालित होता है जिन्हें उस शक्ति ने रचा है जिसने संसार को बनाया और आपको मेरे को आपको मेरे पास भेजा हम साका जैसे हम साकर जैसे खेल को नियम जाने बिना नहीं खेल सकते जीवन भी तो एक खेल ही है और जीतने वो जीतने वो खेलने के लिए आवश्यक है कि तुम्हें उसके नियम मालूम हो अपने जीवन को उनके अनुसार जियो जियो और तुम्हारा जीवन कारगर होगा क्या तुम जानते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे जीत चाहता है तुम्हें केवल यही करना है कि अपने तरीके को अपने तरीके छोड़कर उन नियमों को जानो जिनके अनुसार खेल खेलना है और और इस खेल के नियमों को सीखने के लिए समय लगेगा तुम्हें एकांत में गहन मनन करना होगा और तुम्हारे भीतर दार्शनिक बनने की एक सच्ची इच्छा होनी चाहिए एक दार्शनिक बनने के मैंने सवाल किया हां बिल्कुल दर्शन की परिभाषा यही है कि विवेक के प्रति प्रेम कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन नियत जीवन पत पर चलना चाहता है उसे विवेक बुद्धि के लिए लगाव पैदा करना होगा और यह जानने की भूख पैदा करनी होगी कि उनका यह जीवन बिकस यह जीवन किस लिए बना है यदि हम सभी अपने आपको दार्शनिक के रूप में दे, देखने लगे तो यह संसार कहीं बेहतर स्थान बन सकता है हमें विचार करते हुए का कलात्मक रूप से और अधिक आनंददाई वह सार्थक जीवन को गढ़ने का कार्य करना होगा तो उन असीम प्राकृतिक नियमों की और लोटों अपने नियमित कार्यों को उनके अधीन उनके अधीन करो तुम निश्चित रूप से एक्सप्रेस मार्ग को पा लोगे यदि उनकी अवमान यदि उनकी अवमानना की तो उन्हें तुम्हें अपने लिए लंबे मार्ग का चुनाव करना होगा वैसे यह प्राकृतिक नियम क्या है मैंने और अधिक जानने की जिज्ञासा के साथ पूछा यह वही नियम है जो संसार के आरंभ होने के साथ ही संचालन करते हुए करते हुए करते आए हैं इनमें कुछ मूलभूत सिद्धांत शामिल है जैसे हमेशा दूसरों को उनका मनसाहा पाने में सहायक रहो और इसी प्रक्रिया में तुम अपना मनसाहा पा लोगे एक निष्कलंक अखंडता बनाए रखो वर्तमान क्षण में जियो एक दयालु व्यक्ति बनो अपने हर कार्य में श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो अपने प्रति सच्चे रहो पूरे साहस के साथ सपने देखो हम में से तकरीबन लोग इनके बारे में जानते तो हैं परंतु इनके अनुसार जी नहीं पाते वॉलटेयर ने एक बार कहा था सामान्य ज्ञान जो भी हो बस सामान्य ही है जूलियन आपने जूलियन आपने बिल्कुल ठीक कहा आजकल तो जो भी जटिल और परिष्कृत नहीं होता हम उसका बहुत कम मूल्य लगा देते हैं हालांकि अधिकतर सत्य बिल्कुल सादे ही होते हैं है ना यदि वह साधा न हो तो उसे सत्य ही नहीं कहा जा सकता जूलियन ने उत्तर दिया आपने कहा कि यदि इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलें तो अपना एक्सप्रेस मार्ग पा सकते हैं अन्यथा हमें घर वापसी के लिए लंबे मार्ग को अपनाना होगा क्या आप क्या आप कहना चाहते हैं कि हम में से जिन लोगों ने जीवन के दौरान कष्ट व पीड़ा का सामना किया है या जिन लोगों ने ऐसा कष्ट नहीं झेला उन्होंने कुछ प्राकृतिक नियमों को भंग किया होगा या उन उनका पालन किया होगा जिनके अनुसार ही उन्हें घर वापसी के लिए मार्ग मिले हैं देखो डाल जैसा कि तुमने देखा कि इस ग्रह पर हर व्यक्ति को अच्छे व बुरे दिन देखने होते हैं फिर भले ही वो कोई संत ही क्यों ना हो पीड़ादाई घटनाएं जीवन में हमें वे सब सिखाते हैं जो कि उस समय हमारे लिए आवश्यक होते हैं विशेष अनुभव हमें भीषण अनुभव हमें गहराई से आरोग्य प्रदान करने और अधिक दार्शनिक बनाने के लिए आते हैं उनसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि कोई भी संपूर्ण नहीं होता तो अगर हम एक अच्छा नेक वो दयालु जीवन को ही क्यों न जी रहे हो असंपूर्ण होने के नाते हमें बहुत से सबक सीखने होंगे संपूर्ण रूप से समझ आ गया मैंने झूलिल के ही शब्द उधार लेकर कहा तो भले ही तो भले ही तो भले ही हम में से कोई जागृत व्यक्ति ही क्यों ना हो उसे भी जीवन में पीड़ा व कष्टों का सामना करना होगा क्योंकि वह उसे कुछ खास सबक देने आए हैं ताकि वो समझ वो उद्भव के अगले स्तर तक जा सके कोई भी भूल या सहयोग नहीं होते हर घटना एक एक छिपे वरदान के रूप में हमें सबक देने आती है एलिजाबेथ कोबलर रोज ने कहा है क्या अब तुम देख सकते हो कि पीड़ा व कष्ट भी कितने अद्भुत और अनिवार्य हैं जी एक संत ने इस बात को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह जीवन दो किनारों वाली नदी है के समान है एक किनारे पर हम प्रसन्नता पाएंगे और दूसरे किनारे पर दुख होगा जब हम जब हम नदी के साथ आगे चलेंगे तो हमें अनिवार्य रूप से दोनों किनारों से टकराना होगा बस अहम बात यह है कि हमें किसी भी एक किनारे पर बहुत देर तक टिके नहीं रहना बहुत अच्छे जूलियन मुझे यह उपमा पसंद आई तो किसी का भी जीवन पीड़ा व समस्याओं से रहित नहीं होता क्योंकि यह सब हमें सबक दिखाने आते हैं और हम में से प्रत्येक भले ही कितने भी उन्नत क्यों ना हो हमें यह सबक सीखने ही होते हैं ठीक कहा केवल वही लोग कष्टों संघर्षों से परे हैं जो धरती में 6 फुट नीचे दबे हैं जीने के लिए तो समस्याओं पीड़ाओं कष्टों का सामना करना ही होगा यही बातें वृद्धि विस्तार और आजीवन सबक पाने का साधन बनती है जीवन की ये घटनाएं हमें ऐसी विवेक बुद्धि प्रदान करती है जिसके बल पर हम अपने सच्चे स्वरूप को याद रख सकते हैं पर हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि हर जीवन के पास अपने विजय के क्षण वो खूबसूरत पल भी होते हैं कोई भी समस्या या संकट हमेशा बना नहीं रहता कोई भी हानि या कमी हमेशा नहीं रहती कोई भी कष्ट शाश्वत नहीं होता हो सकता है कि अनुभव के दौरान ऐसा लगे कि हम उनसे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे पर यह सच नहीं होता यदि तुम चाहोगे तो जीवन के भी अपने मौसम अपने अध्याय होते हैं और कठिन समय ऐसे समय होते हैं जो हमें बेहतरी के लिए करते हैं बस यह ध्यान रहे कि हमें प्राकृतिक नियमों के अनुसार चलना है इस तरह हमें आगे चलने के लिए एक्सप्रेसवे पर मिल जाएगा एक्सप्रेसवे मिल जाएगा और हम उन भटके हुए लोगों से बेहतर स्थिति में होंगे जो लंबे रास्ते से कठिनाइयां झेलते हुए आ रहे हैं इस तरह हम अपनी पीड़ा या संकट की अवधि और मात्रा को घटा सकते हैं तो पीड़ा हमें यह सिखाने आती है कि हम एक बेहतर इंसान बनें या अपने जीवन के साथ खुलकर जिएं और अगर हम इन नियमों को सही तरीके तरह से समझते हैं तो हमें उन्हें पीड़ादायी तरीके से समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी हम अपने जीवन में थोड़ी कम पीड़ा का अनुभव कर सकेंगे क्योंकि कष्ट या पीड़ा तभी सामने आती है जब संसार को चलाने वाले नियमों के अनुकूल नहीं चलते तो हम अपने आगे आने वाले जीवन पर नाटकीय प्रभाव छोड़ सकते हैं डर बहुत अच्छे पर याद रखो तुम्हें फिर भी संघर्षों का सामना करना ही होगा क्योंकि हम जितने अधूरे और असंपूर्ण हैं उससे उसके लिए ही हमें हमेशा कुछ सबक सीखने की आवश्यकता होगी और ये सबक हमेशा थोड़े कष्ट के साथ ही आते हैं ये सब ऐसा ही है जहां हम अपने जीवन का दायित्व पूरी तरह से अपने पर ले लें और बेहतर चुनाव करें तो पीड़ा को घटा सकते हैं इस तरह हम अपनी नियति को एक नया रूप दे सकते हैं और कहीं प्रसन्नतादायक जीवन जीने की शक्ति पा सकते हैं जूलियन अपनी बात कहते-कहते सीडी प्लेयर के पार गए और वहां रखे कैसेट को देखने लगे यह ब्रह्मांड तुम्हारी हार्दिक इच्छाओं से अनजान नहीं है तुम्हारे लिए योजना का जो भी अंश लिखा गया है वो तुम्हें कभी किसी ऐसे काम में शामिल नहीं करेगा जो तुम्हारे लिए उचित न हो वह तुम्हें सदा प्रसन्न देखना चाहता है तुम्हारी नियति कभी तुम्हें ऐसी दिशा में नहीं ले जाएगी जहां तुम्हारे साथ केवल अप्रसन्नता आए अगर तुम व्यवसाय करना चाहते हो पसंद करते हो तो तुम्हारे जीवन की योजनाएं योजना ऐसी योजना नहीं होगी कि तुम्हारा जीवन एक डॉक्टर या नायक बनने के लिए केंद्रित हो जाए यदि कोई लेखक बनना चाहता है तो कंप्यूटर के सामने अकेले बैठते ही उसका दिल उड़ान भरने लगता है वो ऐसे गहरे संकल्प वो जुनून के साथ लिखता है मानव संसार में और कुछ भी मायने नहीं रख सकता है तब उसके आत्मा का उद्देश्य यह नहीं होगा कि वो सेल्समैन बनकर लोगों के दरवाजे दरवाजे जाकर अपना माल बेचे यह ब्रह्मांड वास्तव में आपकी जीत चाहता है आपके लिए योजना यही बनाई गई है कि आपको सबसे अधिक प्रसन्नता मिल सके जूलियन ने मुझे अपनी कुछ सीडी जूलियन ने मुझे अपनी कुछ सीडी दिखाई जैसे कोई बच्चा अपने दोस्त को अपने मनपसंद खिलौने दिखाता है उनके पास मोरसीवा की पार्ट ऑफ प्रोसेस कोल्ड प्ले की ए रश ऑफ ए रश ऑफ ब्लड टू द हेड एक बॉर्न जॉबी की बेस्ट सेलर और दो एससीडी थी जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता था एक तो किसी ओवर लेडी पीस की ग्रेविटी थी और दूसरी लाइट कॉल दी कॉल की द ने, नेगेटिव्स थी जूलियन आपकी संगीत रुचि तो बेहद विचित्र है आप तो इस ग्रह के सबसे हैप्पी सबसे हिप्पी लामा होंगे वे हंसने लगे और उनका चेहरा रोशनी से नहासा गया डर मैंने कहा ना कि संगीत सुनकर मेरी आत्मा थरकट उठती है यह मेरे जीवन के सबसे मधुर आनदों में से है मैं अपना बहुत सा वक्त बहुत सा वक्त म्यूजिक स्टोरों किताबों की दुकानों में बिताता हूं संगीत और पुस्तकें मेरे दो बड़े आनदों में से हैं जूलियन के पलंग पर तीन किताबें पड़ी दिखाई दी जो शायद बहुत पढ़ने के कारक तार तार हो सही थी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन मेड मेडिटेशंस ऑगमेंडिनो की द ग्रेट सेल्समैन इन द वर्ल्ड द सेंट द सर्फर इन द सी यू इन लेखकों ने पुस्तकों के जो शीर्षक रखे हैं इन्हें देखकर तो मैं दंग रह जाता हूं उनके कमरे में बहुत कम कपड़े दिखाई दिए उनका झोला कोने में रखा था पैसक जूलियन बहुत सादगी से जीते थे जूलियन ने खाकी पैंट एक सफेद टीशर्ट और सैंडल की जोड़ी कोने में रखी मैंने देखा कि उनके सैंडल द गैप से थे मेरे लिए यह पूरी तरह से साफ होता जा रहा था कि जूलियन के पास नाम मात्र का सामान था और वे जीवन को बहुत सादगी से जी रहे थे पर वे उन आध्यात्मिकवादियों में से नहीं थे जो वास्तविक संसार को त्याग देते हैं और यह और यह अनुभव करते हैं कि केवल एक तपस्वी बनकर ही प्रबोध प्राप्त प्रबोध पाया जा सकता है उन्हें उन्हें संसार में से मिलने वाली सुविधाओं या आनदों के प्रति कोई अपराध बोध नहीं था मुझे तो उनका कुल दर्शन बहुत ही संतुलित लगा पूरी तरह से संतुलित दिल व दिमाग सपनों के पीछे भागना उन्हें साकार करना फिर फिर सब कुछ उस पर ही छोड़ना और उस चेतन योजना पर विश्वास रखना इन सब के बीच एक सूक्ष्म संतुलन एक ऐसी सजगता साधना जिसके अनुसार हमें अपने आध्यात्मिक स्वरूप की ओर लौटना है लौटना है और यह नहीं भूलना कि हम बहुत ही असंपूर्णताओं से भरे मनुष्य हैं जो बहुत सुंदर और प्यारे आनन्दों से घिरे जगत में रहते हैं जिन्हें बिना किसी अपराध बोध के ग्रहण किया जा सकता है अंततः मुझे लग, लगने लगा है जूलियन यही कहकर यही कह रहे हैं एक सुंदर जीवन की कुंजी यही है कि स्वर्ग वो धरती के बीच संतुलन बना दिया जाए मुझे ये मुझे भी यही बिल्कुल सटीक लगता है जूलियन ने मेंडेनो की पुस्तक ली और उसमें एक पंक्ति की और संकेत किया जिसे पीले रंग से रंगा गया था दोस्त इस शानदार बात को पढ़ो ये पंक्ति बिल्कुल सादी थी जैसा कि प्राय सभी सत्य हुआ करते हैं मैं इस धरती पर संयोग बस नहीं हूं मैं यहां एक उद्देश्य के साथ आया हूं और वो उद्देश्य यह है कि मुझे विशाल पर्वत बनना है एक रेत के दाने की तरह सिकुड़ना नहीं है धन्यवाद जूलियन मेरा जीवन बचाने के लिए आपका आभार मैं साधगी से मैंने साधगी से कहा धन्यवाद बीटी हिंदी ऑडियो को